भार्गवास्त्र की ओर भी मेरी दृष्टि है जिसे कर्ण ने प्रकट किया है निश्चय ही यह यह है जहां कर्ण हाथों से मारा जाएगा और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक समस्त प्राणी इस बात की चर्चा करेंगे आज मेरे गांधी धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को मौत के घाट उतारेंगे कृष्ण मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ आज कर्ण के मारे जाने से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 जैसे सिंह से डरे हुए मृग भागते हैं कर्ण के पुत्र और मित्रों को भी आज जीवित नहीं रहने दूंगा पुत्र की मौत देखकर राजा दुर्योधन अब अपने लिए चिंता करो आज राजा धुतराष्ट्र को उनके पुत्र पौत्र मंत्री तथा सेवकों सहित राज्य की ओर से निराश कर दूंगा आज मैं अकेला ही कौरवों तथा बाल्धिकों को सेना सहित मार अपने बाणों की ज्वाला में जला डालूंगा मेरे एक हाथ में बाण की तथा दूसरे में बाण से दिव्य धनुष की रेखाएं हैं, पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाले योद्धा को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता भगवान से ऐसा कहकर अद्वितीयवीर अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए रणभूमि में जा पहुंचे उस समय उनके मन में दो संकल्प थे भीमसेन को संकट से छुड़ाना और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर देना धीरे ने पूछा संजय मेरे पुत्रों तथा तो पांडव सिंज में पहले से ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था फिर जब अर्जुन वहां आ पहुंचे तो युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया संजय ने कहा राजन उस समय अर्जुन घोड़े और सारथी सहित रथों सवारी सहित सवार सहित हाथियों और घोड़ों पैदलों और संपूर्ण शत्रुओं को अपने बाढ़ समूहों की मार से मृत्यु के अधीन करने लगे उनके पहुंचने के पहले कृपाचार और शिखंडी एक दूसरे से भिड़े थे सात्विकी ने दुर्योधन पर धावा किया था सुत सवा का अस्वस्थामा से और, का और कर्ण पुत्र विश्व में मुकाबला हो रहा था नकुल ने कृतवर्मा पर और धृष्ट धूम ने सेना सहित से कर्ण पर चढ़ाई की थी दुशासन ने संपकों की सेना लेकर पर धावा था। उस संग्राम में घोड़ों को, को मार डाला और पहले बाणों से उसके ध्वजा तथा रथ की भी धज्जिया उड़ा दी उत्तमौजा भी अपने तीखे बाणों तथा चमकीली हुई चमकती हुई तलवार से कृपाचार के पास सुरक्षक और घोड़ो को मारकर शिखंडी के रथ पर जा चढ़ा रथ पर बैठे हुए शिखंडी के ने कृपाचार्य को रथहीन करने का विचार छोड़ दिया तदनंतर ने आगे आकर कृपाचार्य के रथ को अपने पीछे छिपा दिया और उसका उस रण से उद्धार किया दूसरी ओर भीमसेन अपने पैने बाणों की धार मार से आपके पुत्रों की सेना को अत्यंत संताप देने लगा उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा घिरे हुए भीमसेन अपने सारथी से बोले सार्थे तो घोड़ों को तेज हाँक कर मुझे शीघ्र ऋतराष्ट्र के पुत्रों के पास ले चल आज उन सबको मैं यमलोक पहुंचाई देता हूँ आज्ञा पाते ही सारथी ने घोड़ों की चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिए आपके पुत्रों की सेना में जा पहुंचा और पक्ष की योद्धा भी सब ओर से हाथी घोड़े रथ और पैदलों को सांस ले आगे बढ़ भीम के रथ पर चारों ओर से बाणों की बेछार होने लगी और भीम उन सब को अपने बाणों से काटने लगे उन्होंने शत्रुओं के बार के दो दो टुकड़े तीन तीन टुकड़े कर डाले तदनंतर उनके द्वारा मारे गए हाथी घोड़े रथ और पैदल जवानों का चित्कार सुनाई देने लगा भीमसेन के बाणों की मार से राजाओं के अंग विदिन हो रहे थे तो भी उन्होंने उन पर सब ओर से धावा कर दिया तब भीम ने अपना प्रचंड वेग प्रकट किया उसे शत्रु रोक न सके महात्मा भीम के द्वारा भस्म होते हुए आपकी सेना भयभीत हो रण से से से भाग चली। तो एक भीम प्रसन्न होकर पुनः अपने से बोले, सहित बहुत रथ इस ओर बढ़ते चले आ रहे हैं ये अपने हैं या शत्रुओं के इसकी पहचान कर लेना युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही सेना को बाणों से आच्छादित कर डालो विशोक राजा युधिष्ठ बाणों के प्रहार से बहुत घबराए हुए हैं उधर अर्जुन उन्हें देखने गए थे तो अभी तक नहीं लौटे पता नहीं राजा अब तक जीवित है या नहीं अर्जुन का भी समाचार नहीं मिला इससे मुझे बड़ा खेद हो रहा है तो भी मैं शत्रुओं की प्रचंड सेना का संहार करूंगा तू मेरे रथ पर रखे हुए सभी तर्कशों की जाँच कर ले अब उनमें कितने बाण बाकी रह गए हैं किस किस तरह के बाण बचे है और उनकी संख्या कितनी है यह सब समझ बता विशोक ने कहा वीरवर अब अपने पास साठ हजार मार्ग है दस दस हजार छूर और भल्ल है दो हजार नाराज बचे हैं तथा तीन हजार हैं तभी इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि छह बैडो से जुता हुआ छकड़ा भी इन्हें नहीं खींच सकता गदाएं तथा तलवार हजारों की संख्या में पड़ी है प्रास मुद्दर शक्ति और तोमर भी बहुत है आप इसके डर में न रहे की हमारे अस्त्र शस्त्र जल्दी समाप्त हो जाएंगे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 अपने बाणों से संपूर्ण सेना को आच्छादित कर रहे हैं पर मोह छा गया सबके सब भाग रहे हैं रण में हाहाकार मचा है, हाथी बड़े हैं विशोक ने कहा कुमार भीमसेन क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांधी धनुष की भयंकर टंकार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती पांडु लो तुम्हारी सारी कामना पूरी हुई उधर देखो हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का बानर दिखाई देता है वह ध्वजा के ऊपर चढ़कर शत्रुओं को भयभीत करता हुआ चारों ओर देख रहा है मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ अर्जुन का वह विचित्र मुकुट सूर्य के समान चमकीली बड़ी लगी हुई है कितना सुंदर है इसके बगल में देवदत्त नाम वाला श्वेत शंख है इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पार्श में सूर्य के समान कांतिमान चक्र है जो उनका श्री कृष्ण के पास उनका पांच भी है जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल है कौतुमढ़ी तथा ब्रैंती माला कैसी शोभा पा रही है निश्चय ही शाम सुंदर घोड़े हाँकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं वह देखो अर्जुन ने अपने बाणों से घोड़े और सारथी सहित तो चार सौ रथियों को मार डाला सात सौ हाथियों का सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा पैदलों को मौत के घाट उतार दिया है इस प्रकार प्रकारों का संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही पास आ रहे हैं तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया भीमसेन बोले विशोक तुमने बड़ा प्रिय समाचार सुनाया इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है इस शुभ संवाद के लिए मैं तुम्हें चौदह गाँव की जागी दूंगा साथ ही सौदासियां तथा बीस रथ भी तुम्हें तो पारितोषिक के रूप में मिलेंगे